जिज्ञासा तीन अवस्था तजों भजों भगवंत मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्यापी अनंत यहाँ पर कहा है तीन अवस्थाओं को त्याग कर भगवान का भजन करना चाहिए ये तीन अवस्थाएं कौन सी है उस भजन का स्वरूप क्या है समाधान मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्यापी अनंत यह भगवान का लक्षण है वह मन कर्म या वाणी किसी का विषय नहीं है व्यापक है और सब में व्याप्त होने वाला भी वही है तथा अनंत है भजन तो मन वाणी या कर्म शरीर से ही होता है जब भगवान इन तीनों का विषय नहीं है तो उसका भजन कैसे हो सकता है जैसे आप किसी दर्पण में कोई वस्तु विशेष को देखना चाहे तो दर्पण के सामने की दूसरी वस्तु को हटाना पड़ेगा और उस वस्तु विशेष को सामने रखना पड़ेगा इसी प्रकार मन से किसी देवता का भजन करना हो तो जरूरी है कि मन किसी अन्य आकृति को ग्रहण न करे और जिसका ध्यान करना चाहते हैं वह आकृति उसमें बनी रहे एक तरफ से बांधा एक तरफ से बांध मांगना पड़ेगा और दूसरी ओर से नहर खोदनी होगी अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा योग जिसका भजन करना है उसका अभ्यास और दूसरी वस्तु से वैराग्य करना होगा पर यदि दर्पण में आकाश का अनुभव करना हो तो उसके सामने रखी वस्तु को हटाना पड़ेगा अन्य कुछ लाना नहीं पड़ेगा। हाँ दर्पण पर कोई आवरण न हो यह आवश्यक है इसी प्रकार उपरोक्त लक्षण से युक्त व्यापक भगवान के भजन के लिए मन वाणी से होने वाला जितना भी विषया अनुभव है उसे नेत नेत के द्वारा हटाना पड़ेगा जो विषय अनुभव जागृत स्वप्नावस्था और सुसूप में हो रहा है उसी को हटाना होगा इसके लिए विचार ही उपाय है प्रतिदिन तीन अवस्थाओं का अनुभव करता है यह मेरा घर है आश्रम है संबंधी है इस प्रकार जागृत व्यवहार का अनुभव करता है फिर स्वप्नावस्था में इस व्यवहार तथा तो जागृत शरीर को भी भूल कर, एक कल्पित श्री में अहमता कर लेता है और विभिन्न प्रकार का का का अनुभव अनुभव करता करता है है इसके बाद निद्रा में में में अज्ञान सुख का करता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने तीन कमरों में से एक का कार्य करे दूसरे में भोजन आदि करे और तीसरे में जाकर सोए ऐसा करने पर भी वह व्यक्ति न तो कोई कमरा होगा और न ही किसी एक कमरे वाला इस प्रकार हमारा मय क्रम से जागृत स्वप्न और सुसुप्ति में जाकर फिर उनको छोड़ देता है इसलिए हमारा मैं न तो कोई अवस्था हुआ और न ही किसी अवस्था वाला ये तीन अवस्थाएं शुद्ध मैं के आवरण हैं। यदि आपको व्यापक शुद्ध तत्व भगवान का भजन करना है तो इस आवरण को हटाना ही पड़ेगा इसी को कहा तीन अवस्था तदों यह त्याग कैसे हो जागृत स्वप्न और सुसुप्ति के साथ जो तादात्म करते हैं उसे छोड़ना पड़ेगा यदि ये तीनों तादात्म छूट जाए तब आप ऐसे भगवान का भजन कर सकते हैं जो मन क्रम वचन अगोचर व्यापक और व्यापी अनंत हैं